उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोम हर्षन मुनि का दर्शन प्राप्त कर अत्यंत हर्ष प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्नता हुई थी सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अर्घ्य उपाध्याय आदि के द्वारा उनका समर्चन किया था राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके समस्त मुनिगणों को प्रणाम किया था कुशलक्षेम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा आज्ञा प्राप्त की थी सनातन ब्रह्मा के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के द्वारा अनुमत अपने आसन पर विराजमान हो गए थे उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने व्रत धारण किया था और परम प्रसन्न होकर विनीत भाव से सावधान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो गए थे उन समस्त ऋषियों ने महान व्रत धारण करके परम प्रीति से समन्वित होकर उन सुत नंदन जी से पूछा था हे hey महान भागवाले हम सब आपका स्वागत करते हैं हे hey धीमन यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशल सुंदर व्रतधारी और मुनियों में परम श्रेष्ठ आपका हम दर्शन कर रहे हैं पुण्य कर्मों वाले आपके पदार्पण से आज ही यह भूमि हमारे लिए आनंदमयी हुई है हे सूत जी आप तो महान आत्मा वाले उन श्री व्यास जी के कृपा पात्र हैं व्यासदेव जी के आप अनुग्रह के योग्य शिष्य हैं और सदा शिष्य में होने वाले गुण गणों से युक्त हैं तथा परम बुद्धिमान हैं हे प्रभु आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुदेव के अनुग्रह के पात्र होने से आपको संपूर्ण तत्व ज्ञान है आपने बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति की है अतः आपके सभी प्रकार के संशय दूर हो गए हैं हे प्राज्ञ हम लोग अब पूछ रहे हैं अतएव सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं हम लोग सब श्रुति सम्मित परम दिव्य पुराण संबंधिनी कथा का श्रवण करना चाहते हैं आपने इसका श्रवण व्यासदेव जी से किया है उसी धर्मार्थ से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से संयुक्त और परम पंडित सूद जी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था ऋषि व्यासदेव जी से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है और उस श्रवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है जिससे भली भांति श्रवण कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है ऐसा मेरा निश्चय है हे उत्तम द्विजगणों इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहूँगा जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है उसको आप आज्ञा देने के योग्य हैं मुनिघनों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाश्रुओं से भरी हुई आँखों वाले सूत जी से फिर कहा था आप तो विशेष रूप से निपुण हैं और अपने साक्षात रूप से श्री व्यास जी का दर्शन किया है इस कारण से आप इस लोक की संपूर्ण उत्पत्ति को विशेष रूप से दिखलाने की कृपा कीजिए जिसके वंश में जो जो भी हुए हैं उन उन सबको हम जानना चाहते हैं और आप उनके पूर्व में होने वाली प्रजापति की पात्रों का दुग्धों का और वत्सों की विशेषता बताई गई है पूर्व में ही ब्रह्मा आदि के द्वारा इस वसुंधरा का दोहन किया गया था दश प्रचेताओं से मारिशा में अंश से समान धीमान दक्ष के जन्म का कीर्तन किया जाता है महेंद्रों के भूत भव्य और श्वेषत्व का कीर्तन किया जाता है बहुत से आख्यानों से युक्त मानवाधिक होंगे वस्वत मनु के सर्क का विस्तार कहा जाता है और ब्रह्मादि कोष और भृगु आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है विनिष्कर्षक करके चाक्षुप मनु के शुभ प्रजा के सर्क में वैवस्वत के के के अंतर में ध्यान से से दक्ष के का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी जी मानस, अर्थात मन से पुत्र श्री नारद ने संवाद करके महान बलवान दक्ष के पुत्रों को शाप के लिए विनाश युक्त कर दिया था इसके अनंतर प्रजापति दक्ष ने कन्याओं को समुत्पन्न किया था जो कि वैरी के द्वारा नाम विश्रुत हुए थे मरुत के प्रवाह में मरुत देवी दीति में समुत्पन्न हुआ था इसमें मरुतों के गणों के सात सप्तक अर्थात उनचास कीर्तित किए जाते हैं इनको इंद्र के वास होने से देवत्व है तथा वायु के स्कंधों में आश्रम है दैत्यों की दानवों की और यक्ष गधर्व तथा राक्षसों की सब भूत और पिशाचों की यक्षों की पक्षियों की और विरुधों की ये उत्पत्तियां हुई थी इन सबकी उत्पत्तियों का और अप्सराओं की उत्पत्ति का बहुत विस्तृत कीर्तन किया जाता है संपूर्ण मारतंड मंडल का और एरावत हस्ती का जन्म बताया गया है वैन तेग की उत्पत्ति और राज्य पर अभिषेक का वर्णन है भृगुओं का और अंगीराओं का विस्तार कहा गया है जहा पर कश्यप पुलस्त और महात्मा अत्री का तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का विस्तार बताया गया है तीन कन्याएं बताई जाती हैं जिनमें सब लोक प्रतिष्ठित हैं इच्छा का विस्तार कहा गया है, और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन है किकुविद का चरित कहा गया है ध्रुव का निवरहण है वृद्धलों का वर्णन है और संक्षेप से इक्ष्वाकु आदि कहे गए हैं निष्याधिक नृपों का पलांडू हरण आदि के द्वारा भूपति ययाति का भी सर्ग विस्तार पूर्वक कहा गया है राजा यदु के वंश का समुदेश और हय हय का विस्तार बताया गया है क्रोध के अनंतर वंश का विस्तार कहा गया है ज्यामक का महात्म्य और उसकी प्रजाओं की उत्पत्ति कीर्तित की जाती है देवा वृद्ध अंधक और महान आत्मा वाले धृष्टि का वर्णन किया जाता है अनमित्र का वंशवर्णन तथा विषु का मिथ्या अभिशंसन और धीमान मणि रत्न का विरोध तथा अनुसंप्राप्ति बताई गई है राजर्षि देव मीणु के प्रजा के सर्ग में सत्राजित और शूर का भी जन्म कहा है तथा इस महात्मा का चरित्र भी बताया गया है राजा कंस की दुरात्मता और एकी वंशल से समुत्पत्ति बताई गई है वसुदेव का जन्म और देवकी के गर्भ से अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ था इसके पश्चात ऋषि का सर्ग है और प्रजाओं के सर्ग का उपवर्णन है देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवान के द्वारा स्त्री का वध किए जाने पर इंद्र के वध का संरक्षण करने वाले ने पहले भृगु का शाप प्राप्त किया था और भृगु ने शुक्र की दिव्य माता को उठाया था देवों के और ऋषियों के संकर्म से द्वादश आहत हुए थे नारसिंह प्रभृति पापों के नाश करने वाले कीर्तित किए की गए हैं अत्यंत घोर तप के द्वारा शुक्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी फिर उसने वर के प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की थी इसके उपरांत देवों और असुरों की विशेष चेष्टा का निर्देश किया गया है बुद्धिमान ने इंद्र के रूप से असुरों को मोहित कर दिया था और महती दुति वाले बृहस्पति ने शुक्राचार्य को शाप दे दिया था भगवान विष्णु के जन्म में विष्णु का महात्मय कहा जाता है वहां पर तुर्वसु दोहित्र था जो यदु का सबसे छोटा हुआ था अनुद्रुह आदि सब नृप उसके पुत्र हुए थे उसके महात्मा श्रेष्ठ नृप उनके पीछे वंश में होने वाले हुए थे जहाँ पर पूर्ण रूप से अधिक द्रव्य और तेज वाले विपृषि के धर्म के संशय से आतिथ्य का कीर्तन किया जाता है जहाँ पर सूर्यों ने बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया था हर वंश के यश का स्पर्श है और राजा शांतनु के वीर्य पराक्रम का कथन है आगे भविष्य में होने वाले राजाओं के उपसंहार का कथन है जो अनागत संघ है और प्रभु है उनका उपवर्णन है भौतिक के अंत में कलयुग के क्षीण हो जाने पर संहार का वर्णन है जो भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे प्राकृतिक थे और जो अत्यंतिक कहे गए हैं समस्त प्राणियों का अनेक प्रकार का प्रतिसंचरण था उसका कीर्तन किया जाता है भगवान भास्कर का दृष्टि में न आने वाला परम घोर संवर्तक अनल था सांख्य में लक्षण उद्दिष्ट है इसके बाद विशेष रूप से ब्रह्मा का वर्णन है ध्रुव आदि सात लोकों का उप वर्णन है अप्राथ परों के द्वारा लक्षण का परिकीर्तन किया जाता है योजनाभ्र से ब्रह्मा के परिमाण का विशेष निर्णय किया गया है रौरव आदि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पापों के निर्णय का वर्णन किया गया है ब्रह्मा के प्रति संसर्ग से सब संसार का का वर्णन होता होता है, है, है धर्म और और और अधर्म के समाश्रय वाली अधोगति कही गई है। कल्प कल्प में महान भूतों का भी असंख्य दुख होते हैं तथा ब्रह्मा की भी नित्यता नहीं है अर्थात ब्रह्मा का भी विनाश होता है भोगी की दुरात्मता है अर्थात भोगी का बुरा प्रभाव होता है और संहार के समय बड़ा कष्ट होता है दोषों के देखने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वै बहुत है।, और मोक्ष होना है नाना रूपता के दर्शन से वहां पर शुद्ध स्तव निवृत्त हो जाया करते हैं इसके अनंतर तीनों तापों से भयभीत होता हुआ रूपार्थ निरंजन ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करके फिर कहीं से भी नहीं डरता है फिर पूर्व की ही भांति अन्य ब्रह्मा के सर्ग का कीर्तन किया जाता है इसमें जगत की सृष्टि प्रलय और विक्रिया का कीर्तन किया जाता है